प्रश्न उत्तर दीपमाला धर्म जिज्ञासा जिज्ञासा भगवान राम ने प्रजा के संतोष के लिए अपनी निर्दोष एवं परम भक्त पत्नी सीता जी को त्याग दिया था प्रजा सुख के लिए एक निर्दोष भक्त को बिना गलती के छोड़ देना क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए उचित है समाधान देखो जब कहीं बांध बनता है रेलवे लाइन या सड़क बनती है तो कुछ गाँव उजाड़ दिए जाते हैं एक गरीब व्यक्ति जो झोपड़ी बनाकर गांव में रहता है उसे उस झोपड़ी का मुआवजा क्या सरकार दे सकती है वह झोपड़ी मात्र से नहीं जी रहा है वहां के लोगों से उसका जो संबंध बना है उससे उसका जीवन निर्वाह हो रहा है बाहर कहीं पर उसे जगह मिल जाए तो भी उसे बहुत परेशानी होगी इसलिए गाँव उजड़ने पर बहुत लोग दुखी होते हैं फिर भी इसे हम खराब नहीं कहते क्योंकि व्यापक हित के लिए थोड़े लोगों तो को तो कष्ट सहना ही पड़ता है नीति शास्त्र में कहा है परिवार के सुख के लिए एक व्यक्ति का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए यदि एक परिवार के त्याग से गांव सुखी होता है तो उस त्याग में दोष नहीं यदि एक गांव को हटाने से पूरा राज्य सुखी होता है तो राजा को मोह किए बिना उस गाँव को त्याग कर देना चाहिए राम जी अवध देश के राजा थे पूरे राज्य की प्रजा को सुखी करने के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने का उनका कर्तव्य था इसी दृष्टि से उन्होंने अपने निर्दोष और प्रिय पत्नी का परित्याग किया क्रोध से या अन्यायपूर्वक नहीं दूसरी बात आज भी लोग अपने बच्चों से प्रेम होने पर भी उनको पढ़ने के लिए दूर विद्यालय के छात्रावास में रख देते हैं जिससे उनका जीवन सुधर जाए राम जी सर्वज्ञ थे वे जानते थे कि हमारे उत्पन्न होने वाले पुत्र ऋषि आश्रम में रहकर उत्कृष्ट संस्कार प्राप्त करेंगे हमारे सामने जानकी के जीवन का आदर्श और सर्वोत्कृष्ट भाग भी वही है ऐसी स्थिति में भी राम के प्रति उनकी पूर्ण निष्ठा बनी रही और लौ का पालन उन्होंने इतने अच्छे प्रकार से किया कि उन दो बच्चों से राम जी की पूरी सेना भी हार गई जब सीता जी को कभी प्रतीत नहीं हुआ कि उनके साथ अन्याय हुआ है तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है जिज्ञासा व्यक्ति शास्त्र स्वभाव वाला कैसे बने समाधान व्यक्ति को पहले अपने हृदय की बात मानना चाहिए मनुस्मृति में इस विषय में कहा है वेद स्मृति सदाचार स्व प्रियमात्म एक चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम वेद जो कहता है वह करो अन्यथा मनमुखी हो जाओगे तुम्हारा मन मन पूर्व संस्कारों से बना हुआ है जिसमें रजोगुण और तमोगुण भी है उसका कहना मानोगे तो वह तुमको पता नहीं कहाँ ले जाएगा पर समस्या यह है कि वेद तो सभी पढ़ते नहीं हैं पढ़ भी ले तो उनका निर्णय करना कठिन है श्रुतियों विभिन्न है फिर धर्म का पालन कैसे होगा इस समस्या के समाधान के लिए वेद के सार को लेकर स्मृतिकारों ने एक ढांचा बनाया व्यक्ति जब उस ढांचे में ढलता है स्मृति के अनुसार आचरण करता है तो वेद का तत्व उसके जीवन में स्वतः आ जाता है समय पर उठना समय पर स्नान करना माता पिता को प्रणाम करना ऐसा आचरण करते करते मातृदेवो भव पितृदेवो भव माता पिता में देवत्व दिखाई देगा ढांचा भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है परंतु प्राण एक ही है प्रश्न हो सकता है कि सभी लोगों की स्मृतियों का ज्ञान भी नहीं है और अलग अलग ऋषियों द्वारा प्रणीत स्मृतियाँ भी भिन्न भिन्न हैं किसकी बात माने नईको ऋषि यश मतम प्रमाणम एक कहता है हमारा मत ठीक है तो दूसरा कहता है कि हमारा इससे सामान्य लोग बड़ी कठिनाई में पड़ जाते हैं अब धर्म का पालन कैसे करें इसके उत्तर में कहा सदाचारहा सजन लोग जैसा आचरण करते हैं उसी प्रकार का आचरण करे तो धर्म का पालन हो जाएगा परंतु कलयुग में जो सज्जन दुर्जन का निर्णय करना भी मुश्किल है तब कहा धर्मस्य तत्वम निहितम गुफायाम महाजनो ये निगतः सपन था तुम्हारे हृदय गुफा में धर्म का तत्व रखा हुआ है उसे पढ़ लो मनुष्य किसी के साथ अन्याय कर रहा है तो वह जानता है कि मैं अन्याय कर रहा हूँ अन्यथा वह छिपाता क्यों झूठ बोलने वाले को भी ज्ञान है कि झूठ बोलना अपराध है मनुष्य के हृदय में भगवान ने ऐसा ज्ञान रखा है कि वह झूठ बोले भले ही पर जानता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए झूठ किसी को प्रिय नहीं है सत्य ही प्रिय है सत्य बोलना हमारा स्वभाव है वही धर्म है इसलिए शास्त्र कहता है सत्य बोलो हमारा शास्त्र हमारे ऊपर कोई नई वस्तु नहीं थोपता हमारे स्वभाव को ही प्रकट करता है